भारतीय दर्शन सांख्य दर्शन तत्वों का विचार यह पहले कहा गया है कि सांख्य दर्शन के सभी तत्व सूक्ष्म हैं इसके स्थूलतम तत्व भी हमारी स्थूल दृष्टि से देखे नहीं जा सकते जिन तत्वों को न्याय वैशेषिक तथा मीमांसा ने नृत्य कहा है और जिनके अंदर उनकी दृष्टि नहीं जा सकती वे तत्व सांख्य में स्थूलतम है ये सभी बातें क्रमशः स्पष्ट हो जाएगी जैसे पृथ्वी परमाणु जलीय परमाणु तेजस परमाणु वायवी परमाणु आकाश काल दिक आत्मा एवं मनस ये न्याय वैशेषिक के नौ नित्य द्रव्य हैं। जिनमें निम्नलिखित पांच मत हैं। इनके स्वरूप ये हैं पृथ्वी परमाणु पृथ्वी द्रव्य धन गंधव जली जलीय परमाणु जलीय द्रव्य धन तेजस परमाणु तेजस द्रव्य धन रूप वायवी परमाणु वायु द्रव्य धन स्पर्श आकाश आकाश द्रव्य धन शब्द इससे यह स्पष्ट है कि न्याय वैशेषिक के मत से परमाणु में द्रव्य और अणूप द्रव्य और गुण दोनों मिश्रित है आकाश स्वयं नित्य और विभू है जिसका विशेष गुण शब्द है इसी प्रकार आत्मा नित्य और विभू है उसमें ज्ञान आदि विशेष गुण है इन बातों को ध्यान में रखकर सांख्य के तत्वों का विचार करना चाहिए सांख्य की भूमि में तीन प्रकार के तत्व हैं व्यक्त अव्यक्त तथा ज्ञ चेतन है अव्यक्त को मूला प्रकृति या प्रधान कहते हैं यह जड़ है व्यक्त के तेईस भेद हैं और ये कार्य कारण की परंपरा में मूला प्रकृति के परिणाम हैं सांख्य के जगत में ये ही पच्चीस प्रमेय या तत्व हैं इन पच्चीस तत्वों के अतिरिक्त और कुछ भी उस भूमि में नहीं है इन्हीं तत्वों के यथार्थ ज्ञान से सांख्य शास्त्र के अनुसार दुख की निवृत्ति होती है जैसे कहा है व्यक्ता व्यक्त विज्ञानार्थ व्यक्त अव्यक्त तथा ज्ञ के विशेष ज्ञान से परम तत्व की प्राप्ति होती है विवेक ज्ञान या ख्याति ही इनके मत में मोक्ष है अतः इन्ही तीन प्रकार के तत्वों का विशेष विचार करना यहाँ आवश्यक है इन तत्वों को समझने के लिए हमें यह ध्यान में रखना चाहिए कि इन तत्वों में एक तत्व चेतन है जिसे ज्ञ या पुरुष भी कहते हैं और अविशिष्ट दोनों व्यक्त और अव्यक्त जड़ है पुरुष निष्क्रिय निर्गुण निर्लिप्त है जैसा आगे कहा जाएगा अन्य दोनों तत्व त्रिगुण अभिवेकी आदि धर्मों से युक्त है यही तीनों तत्व सूक्ष्म जगत के पदार्थ हैं इन पदार्थों में परस्पर क्या संबंध है और किस प्रकार ये सूक्ष्म जगत के कार्य का निर्वाह करते हैं इन बातों को समझने के लिए हमें सबसे पहले परिणाम तथा कार्य कारण भाव के स्वरूप को जानना उचित है प्रत्येक पदार्थ में कोई न कोई धर्म होता भी है यह धर्म नित्य नहीं है यह बदलता ही रहता है इसी बदलने को परिणाम कहते हैं अर्थात किसी वस्तु में पूर्व में वर्तमान धर्म का हट जाना और उसके स्थान में दूसरे धर्म का आ जाना ही परिणाम है यह परिणाम व्यक्त और अव्यक्त तत्वों में सतत होता ही रहता है ज्ञानियों ने सभी वस्तुओं के अवयवों की अपेक्षा कर यह निश्चय किया है कि वस्तुतः जगत की प्रत्येक वस्तु सत्व रजस तथा तमस इन तीनों गुणों से ही बनी है इन्हीं तीनों गुणों के संस्थान भेद से वस्तुओं में भेद है इनमें सत्व का स्वरूप है प्रकाश तथा हल्कापन तमस का धर्म है अवरोध गौरव आवरण आदि और रजस का धर्म है चल अर्थात सतत क्रियाशील रहना ये सत्व रजस और तमस सांख्य दर्शन में गुण कहलाते हैं यह अपने धर्म या स्वरूप से पृथक कभी नहीं होते अर्थात रजोगुण के रहने के कारण प्रत्येक वस्तु क्रियाशील है इसी रजस के कारण प्रत्यक्षण में सत्व एक धर्म को छोड़कर दूसरे धर्म को स्वीकार करना परिणाम होता रहता है रजोगुण भी सभी वस्तुओं में रहता ही है अत स्वभाव से ही प्रत्येक वस्तु परिणामशील है चेतन को छोड़कर परिणाम शून्य अन्य कोई भी वस्तु सांख्य दर्शन में नहीं है